साधन केवल ज्ञान है जैसे सिद्धांत ने कहा पूरे किसी इसका निराकरण करता है नित्य कर्म सत्य में कहा गया नहीं कहें तो पर सत्य होगा नरकारी प्राप्ति होगी तो केवल ज्ञान से मुखिया नहीं जैसे सिद्धांत एम्पास्त्र मुखिया नहीं होगा

केवल तो कर्म से मोक्ष नहीं परिचय नहीं ज्ञान से नहीं पूरे किसी कहता है मोक्ष नित्य है उसके लिए कोई साधने की आवश्यकता नहीं नित्य कर्म अनुष्ठान करेंगे तो प्रत्यवाह नहीं होगा भक्ति सीधा नहीं करेंगे तो अनिष्ट देव नरक आदि तिरने की प्राप्ति नहीं होगी काम्य कर्म करेंगे तो देवत्व भी प्राप्त होता है काम्य कर्म नहीं करेंगे तो इष्ट देवत्व आदि प्राप्ति नहीं होगी

और ये सर्व वर्तमान सर्व का आरम्भ करो जो कर्म है प्रार्ध कर्म उसका फलभोग करने से क्या हो जाएगा सर्वे नष्ट होने पर अन्य देह उत्पत्ति के लिए कोई कारण ही नहीं रहा संचित कर्म कुछ नहीं रहता है सब कर्म मिल करके एक जन्म देते हैं ये मत को लेकर के अभी जन्म जो मिला उससे सब कर्म भोग हो जाएगा आगे नया कर्म नहीं करेगा राग विषाध नहीं करने से स्वरूप अवस्थान होगा कैवल्यम अवैत सिद्धम कैवल्यम इसे पूरा किसी ने

कैम अतीत जन्म भेदु अर्जित कर्मण नानाफल से अनाध से भोग देहांभा नोड़ सिद्धांतिका है अतीत असंख्यजन्मेदेश अतीत हो गए अनेक जन्म अना कितने जन्म हो गए हिसाब करेंगे संख्या नहीं

असंख्या अनंत बहुत जन्म हो गए विभिन्न जन्म में अर्जित से कर्म कितने कर्म अर्जन क्या है नाना फलस्य कर्म विभिन्न प्रकार में किस कर्म का क्या फल है अनेक विभिन्न फल है किस कर्म का फल स्वर्ग है तो किस कर्म का फल अलग किस कर्म का फल पशु पक्षी बनेगा किस कर्म का फल पेड़ पौधे बनेगा किस कर्म का फल मनुष्य होगा सुखी होगा दुखी होगा विभिन्न प्रकार

अनारब्ध से भोग आरब कर्म तो भोग से होगा अनारे भोग बिना अक्षय भोग के बिना क्षय नहीं हो सकता प्रारब्ध का तो भोग से क्षेत्र होता है प्रारब्ध से भिन्न कर्मों का भोगे निना अक्षया भोग के बिना क्षय नहीं होगा तो अना कर्म संचित कर्म है देहा अन्य देह बन और पूर्व ने कहा था अका भविष्य

जिसने कर्म सब मिलकर एक ही जन्म दे दिया वो तो अप्रामाणिक है बहुत कर्म है सब कर्म मिलकर कर के एक जन्म हो गया ऐसा नहीं यदि सब कर्म मिलकर एक जन्म हो जाए तो फिर आगे और जैसे कोई सब कर्म मिलकर कर, मिल कर केवल के से जन्म नहीं कितने को जन्म है पशु पक्षी तो विख्यात तो एक जन्म हो गया सबकर्म तो मिलकर आगे मर गया तो फिर मुख्य हो जाना चाहिए तो साधन की और कर्म भी, भी विभिन्न प्रकार है

सब प्रकार कर्म का को तो एक जन्म में भोग हो नहीं सकता स्वर्ग भोगना नर्द ना, बनना पशु बनना पक्षी बनना पेड़ पौधा बनना एक जनम कैसे बनेगा कर्म बहुत ही ये प्रामाणिक नहीं है ऐसे कोई कल्पना करते एक जन्म जन सब भोग लेगा ऐसा नहीं तो ये कर्म कोई करके स्वर्ग कर को गया देवत्व को प्राप्त कर लिया तो फिर इससे हो जाना चाहिए अगर कोई कर्म नहीं होगा केवल कर्म करने के अधिकार मनुष्य होगा मनुष्य से अस्तृत जीवन जन्म है

कर्म से जब एक जन्म होता है एक जन्म प्राप्त करने पर उसके बाद समाप्त होने पर मुक्ति हो जाएंगे ये प्राणिका नहीं, उपा, नहीं है न मुक्त रित्त सिद्धता इतने सार्वशास्त्र व्यर्थ हो जाएगा उपाय बताने के लिए ज्ञान आज इतना सिद्ध जो कहाता ऐसा नहीं है ऐसा कहता है पूरा पीछे न सिद्धांतिकता कर्म अनुष्ठान आये नहीं अतिक्रांत अनेक जन्मांतरकृत

स्वर्गनरकाफल अनारकार्य उपभोगापत्ति क्षेत्र है सिद्धांति क्या अतिक्रांत अनेकजन्माके तीक्रांत हो गए अनेकजन्म अनेकजन्म के कर्म और कर्म के स्वर्गन का प्राप्तिफल से फल सर्ग प्राप्ति ही ये कर्मण स्वर्गन स्वर्ग नरकाद विभिन्न प्रकार फल प्राप्ति एक विभिन्न कर्म

अनारब्ध्य से प्रार्ध अनार्धम कार्य मैसे जिसका कार्य आरंभ हो गया और प्रारब्ध कहते तो जिसको संचित शब्द से कहते ऐसे बहुत कर्म है जातीय एक कर दिया अनेक कर्म है उपभोगानुपति उसका भोग हो नहीं सकता है प्रारब्ध कर्म का ही भोग होता है भोग भाव इतनी चेत ऐसा कहकर पूरा कहता है न ठीक है नोक्त कर्म निमित्त देहांतरम संकित मितया

पूर्व पीछे कहता है और कोई संचित कर्म ये उसके कारण हमने देह प्राप्त होगा ऐसी शंका नहीं करना है ना ठीक नीचे नित्य निका कर्मी शवता अवश्य कहता है नित्य का शुत्ति शुत्ति नित्य का कर्म श्रुत्री श्रुत्र में जो कहोगे शौता अवश्य अनुष्ठ यानी सोते कर्म नित्य नमित कर्म अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए तब अनुष्ठान से महान आयास

नित्य अनमित कर्म करेंगे बहुत आयस परिश्रम चेष्टा करना पड़ता है जीवन भर जाव जीवन अग्नोत्री जी जब तक रहे नित्य कर्म नहीं तो कर्म करता ही रहना पड़ेगा तो बहुत आयस होता है नित्य अन्य का करते समय जो दुख भोग होता है तस् उक्त अनार्ध कर्म फल भोग तो उपग्र जितने संचित कर्म है संचित कर्म फल का भोग होता है इस जन्म में

नित्य निमित्त करते समय दुख होता है यही भोग नित्य निमित कर्म करना पड़ता है करते समय कष्ट होता है बहुत आयत करना पड़ता है और यही फल जो अं, असंख्य संचित कर्म का ही यही फल है पूर्व पूरा है अनार कर्म फल भोग वही है अनार्ध्य संचित कर्म फल का भोग वही है जो दुख भोग होता है नित्य निमित्त करते समय ऐसा माना जाने से उपग्रमाता न तो देहांत फिर अब संचित कर्म कुछ रहेगा नहीं

जितने संचित कर्म है उस सब नित्य नैमित कर्म करते समय जो दुख होता है ऐसे दुख से संचित कर्म का भोग हो गया और संचित कर्म ही नहीं रहा प्रार्थ कर्म भोग तो होता है और संचित कर्म का भोग नित्य अनैमित कर्म करते समय जो दुख होता उससे ही हो गया इसलिए संचित कर्म रही नहीं रहा ध्यान तो नहीं होगा ये पूरा कहता है नित्य कर्मानुष्ठान आया से दुख उपभोग

तत्फल हैं नित्य कर्म अनुष्ठान में जो आयात आयात जन दुख का भोग होता है वही तत्फल तत्फल मतलब अनाध्य कर्म संचित कर्म के फल का भोग है ठीक है टीका नित्यादि नितिवक्ति अविरुद्धा न सुच निवृत्ति सिद्धांत करता नित्य नित्य का कर्म करेंगे तो पाप की निवृत्ति हो जाए दुरीत निवृत्तो

पाप की निवृत्ति हो जाएगी नित्य नमित कर्म से क्योंकि निच्नमित्ते का वीत कर्म है पुण्य जाने के पाप की निवृत्ति हो जाए पाप फल का भोग हो जाएगा किंतु अविरोधा न सुखितावृति जितने संचित कर्म से पाप ही है ऐसा नहीं पाप भी है पुण्य भी है तो पुण्यकर्म का फल नित्यानमित्त करते समय जो दुख होता है उसके द्वारा पुण्यकर्म का फल भोग हो गया पुण्यकर्म का फल तो सुख है तो दुख भोग से पुण्यकर्म फल का भोग नहीं हो सकता है

नित्य कर्म करते समय पुण्य फल का भोग नहीं होगा न सुकृत अनिवृत्ति नित्य कर्म के द्वारा पुण्य की निवृत्ति नहीं होगी तो नित्य कर्मों के द्वारा अनिवृत संचित कर्म पुण्य कर्म रह गया जिसे देहांतर हो जाए ऐसे शंका का पर सिद्धांत के द्वारा शंका होने पर पूर्व पीछे कहता है सुकृत अभी जो पुण्य आप कहते हो पूर्व सिद्धांत से जो पुण्यकर्म आप कहते जिससे

आगे फल मिलेगा देहांतर मिलेगा वो सुकृत कर्म नित्या अनैमित से यदि अन्य कहेंगे जो संचित कर्म को आप कह तो दूसरे जन्म देगा वो सुकृत पुण्य के नित्य अनिमित से भिन्न है अन्य अनाराध्य अन्य हो और आराध्य से भिन्न ऐसे संचित कर्म का आरभ्य भिन्न है नित्य अनिमित से अन्य है ऐसे न्याय न्याय विरुद्ध है प्रशास

ऐसे कोई नहीं कर्म जो नित्य पुण्य पुण्यकर्म प्रारब्ध से भिन्न क्योंकि एक जन्म से भोग मान लेता है नित्य कर्म से भिन्न हो और प्रारब्ध से भिन्न हो ऐसे कोई पुण्य पुण्यकर्म न्याय तर्क युक्त विरुद्धों से असिध है तो देहांतर आएगा अन्य देह प्राप्त सिद्ध है नहीं कर्म कोई पुण्यकर्म और नित्या अन्य यदि कहे नित्य नम ही पुण्य है

नित्यामितक कर्म को यदि पुण्य कह तो प्रायदेश भिन्न अभी जो, जो, जो नित्यानितक कर्म कर रहा है यही पुण्य को यदि कह यह पुण्य का न त फलांतरम उसका कोई फल नहीं कर्म का कोई फल नहीं है इस व्यक्ति जन्म नहीं होगा इस महान कर मूर्व कर्ता यथा प्रायश्चित उपात निर्वहनाथ न फलांतरा चं तथाइदिकर्म उपातपाप निराकरण

पूरा तो चिकता है जैसे प्रायश्चित करते हैं कोई पाप कर्म करने पर प्रायश्चित विधान किया गया अभी प्रायश्चित कर्म करता है प्रायश्चित कर्म कोई नया फल प्राप्ति के लिए नहीं अपितु उपात दूरित निर्भरार्थम उपात जो दूरित पाते उपात संग्रहित जो अनुष्ठित पाप कर्म पाप कर्म की निवृति के लिए प्रायस्तित किया है नहीं की प्रायश्चित चाहू के स्वर्ग आदि फल न फलांतरअेक्षल की अपेक्षा करके प्रायश्चित नहीं करते

ठीक इसी प्रकार का था इधम सर्वमत नित्यादि कर्म जितने नित्य आदि सबसे नैमित करण नित्य अनु जितने कर्म है ये तो केवल उपात ताप निराकरणार्थम जो पहले अनुष्ठान किया ताप उसकी निवृत्ति के लिए ही नित्य अन्य कर्म नित्य अन्य कर्म का अलव कोई पुण्य ही नहीं ऐसे गुरुपुर कहता है तस्मिन वह परिवर्तन हो गया उपात गुरु निवृत्ति के लिए ही समाप्त हो गया नित्य अन्य कर्म

न देहांत आरम्भ कम तो नित्य नमित कर्म और कोई पुण्य नहीं है जो देहांत का आरम्भ होगा नित्य नमित कर्म तो पूर्व पाप की निवृत्ति के लिए हो गया ये अंतर पक्षांतर मायश्चित प्रायश्चित अवधवा एक तो हो गया पहले नित्य कर्म अनुष्ठान आया दुखभोग हो गया उसका फल अथवा अच्छा प्रायश्चित वधवा पूर्व पाप दुरी तय

एक तो नित्य अनियमित कर्म के समय जो दुख होता है आयात है वही संचित कर्म का फल ये पहले हो गया अभी दूसरा कहते नित्य अनियमित कर्म जो करता है ये प्रायश्चित तुल्य केवल पाप की निवृत्ति के लिए पूर्व पाप की निवृत्ति के लिए नित्य निमित्त कर्म जैसे प्रायश्चित कर्म अनुश्चित पाप निवृत्ति के लिए अन्य फल के लिए नहीं इसी प्रकार नित्य अनियमित कर्म का कोई अलग फल है केवल पूर्व पाप की निवृत्ति ये दूसरा प्रत्येक

प्राचि बद्वा पूर्व पात्र दुरीतःकर्मित्यकर्मा तो नित्य नित्यकना पूर्व पात्र तो पूर्वसंग्रहित अनु पाप की निवृत्ति के लिए ही नित्य नित्य नित्य कर्म जैसे है है ठीक प्रारब्धवशादेहांका दे संक, कृष्य प्रारब्धकर्म से दूसरा देह मिल जाए नाजन्म आरंभ काय न संभवा

प्रारब्ध कर्म भी किस किस के प्रार्थ तो बहुत का प्रार्थ एक जन्म भोग होता है कोई विशेष कर्म है प्रार्ध कर्म जो कर्म का फल एक जन्म नहीं, नहीं होता है बहुत जन में भोग करना पड़ता है तो उनका भोगने के लिए आगे जन्म ध्यान करना पड़ता है एक तो पाप ब्रह्मत्यादि पाप का फल बहुत जन्म में भोग होता है वो अलग है

और कर्मों करते समय इसको किसने उपासना की हृदय आदि उपासना प्राण उपासना आदि उसका फल हो गए फिर ज्ञान साधन करता है तो कुछ ऐसे उपासना का फल उसको प्राप्त करने के लिए पहले निश्चित हो गया तो जब तक वो अधिकारी पुरुष बनते हैं व्यास ब्रह्मा यमो इंद्र आदि पद ऐसे कुछ अधिकारी पुरुष है उनको तो उसी रूप में रहना पड़ता है जब इस जन्म समाप्त होने पर

ज्ञान हो जाए तो मुख्य नहीं होगा क्योंकि उनका पहले से निश्चित है आगे कुछ भोगना है ये से के अंतर्गत तो पहले क्या हुआ तो तो के फल से आगे प्राप्त करना है कोई विशेष तो अधिकार पद को तो। ये ब्रह्मसूत्र सूत्र नयावत अधिकारम अवस्थित आधिकारिका नाम तृतीय अध्याय के तृतीय पद में ब्रह्मसूत्र है <coughs> अधिकारम जब तक तो उनका अधिकार है तब तो तक तो तो अवस्थित होती

अधिकारी का नाम अधिकारी पुरुष उनको कहा जाता व्यास आदि भी अधिकारी पुरुष है जब तक उनका अधिकारी तब तक उस पद पर होगा ब्रह्म उसके बाद जिससे कोई ब्रह्मा बने और न तो प्रार्भ कर्मों का नाना जन्म आरम्भ होकर प्रारंभ कर्म भी संभव है क्योंकि यावद अधिकार न्याय ब्रह्म सूत्र में ऐसे विचार किया गया जिनका इसे प्रार्थ्ध कर्म है आगे ब्रह्म आदि पद को प्राप्त करते संभव है ऐसा शंका से पूरा पिछले उत्तर देता है

आरब्ध उपभोग न कर्मणि आरब्धना चर्मण भोग से ही क्षमा हो जाएगा <coughs> पूर्वार्जित कर्मणव क्षिनते भी कानिकर्मा कानीदूर्वकर्माण देहा आरभेरिटं क्या है पूर्वार्जित कर्मणव क्षिनते भी

पूर्वाजित कर्म इस प्रकार नित्य कहानी कर अपूर्व कर्म कोई नए कर्म होंगे ध्यान आरम्भ करें ऐसा से करते अपूर्वानामच कर्मणाम अनारंभे सिद्धम अपूर्व नया कर्म करना ही नहीं अनारंभे कव अयत्न सिद्धम बिना प्रयत्न सिद्ध हो जाएगा वाक्य समाप्त होने ली थी बिना ज्ञानम कर्मेव मुक्ति रिथि पक्षम

सुत्यावस्थंधेन निराश अति ज्ञान के बिना कर्म से मुक्ति ये जो पक्ष है उसका निराकरण करता है सिद्धांतिवस्थं कामे विदिता करके, में नान्य पंथ विद्य अना परमात्मा विदि ज्ञान करके ही अतिमृत्युमे मृत्युमती मृत्यु का अति हो जाता है मुख्य प्राप्त करता है

अन्य पंथा अयनाय ज्ञान नीचे तो दूसरा मार्ग विद्या अन्य ये नो न सेले विद्या से इति संबंध विद्या से अयनाय विद्यसे अयनाय मुख्यके नम एवं कार्याम विवृण्वन मे इदिभाग

पंथा ना्यपंथ व्याख्या अन्न पथ मोक्षा नीचे यदा चर्मद आकाशम व्यक्तिश्य मानवा तदाविज्ञा दुख शांद भाई यदा मानवा आकाशम चर्मवत तो व्यस्त मनुष्य यदा आकाश उदिष्यम चमेजपटले चम लेपट करते आसन

ऐसे गोल बना कर रख देते जो बैठेंगे खोल देते जैसे कटा गोल कटक लेते हैं ऐसे लपेट कर बना देते हैं फिर रख देते हैं चमड़ा को इसे लपेट करके साधु लोग ऐसे काख में चल देते पहले लपेट लेते हैं जहां रहिए आसन ला बैठेंगे जैसे चमड़ा को जैसे लपेट करके गोल बना देते हैं इस प्रकार आकाश को जब चपेट जैसे लपेट ले गोल बना ले तब उसी समय परमात्मा की ज्ञान के बना मुख्य हो जाएगा अथवा आकाश को जैसे लपेट

कर देना संभव नहीं है संभव नहीं होने से ब्रह्म ज्ञान के नाम मोक्ष भी संभव नहीं ये स्तुति स्पष्ट करती जब चमड़े जैसे आकाश को विस्तरण कर दे तथा देव अभिज्ञा देव परमात्मा को नहीं जान करे के दुख कांत तो हो जाएगा ये अर्थ को अनुभव थी अर्थ से अनुवाद कर दे भगवान कर

के जैसे आकाश का देशों न संभव जैसे कहा था अभी मुख्यास विना मुख्यसंभव नहीं संबादय स्मृति सम्बादे कहते ज्ञा कैब्य आपनोतीराणस्मृति ज्ञान के कवल्य कि तदीय न्याय से महन हिम्वन आलासत

पुण्य कर्म नाम अनार्ध फलान क्षयाभावे देहांतारंभ संभुवात न ज्ञानं विना नक्ति तुम्हारे जो न्याय है वो अनुग्राह मान ही नक्त्य अनुग्राह प्रमाण नहीं कुछ तर्क देते हो उसके तर्क प्रमाण का अनुग्राह होता है प्रमाण होता है ऐसा अनुग्राह प्रमाण यदि नहीं है तो वो तर्क ठीक नहीं है आभा है जो न्याय एक जन्म ही सभोग हो जाएगा

ऐसे आभासी वास्तव नहीं पुण्यकर्म नाम अनाध्यम क्षयाधारित प्रारध से भिन्न कर्म है जो पुण्य कर्म उनका क्षय नहीं हो सकता है पाप कर्म का तो क्षय हो जाएगा चलो आप मानो नित्य निति कैसे भोग हो जाएगा क्षय हो जाएगा किन्न पुण्य कर्म का क्षय हो जाएगा कैसे देहांत आरम्भ संभव अन्य देव बनेगा मरे स्वर्ग मिले देवता बने कि देहांत मिलेगा तो मोक्ष नहीं होगा न ज्ञान बिना मुक्ति इतिहास ज्ञान दिखाता है

अनारब्ध फलाना नाम पुण्याम क्षया अनुपतिश प्रारब्ध से भिन्न जो पुण्य कर्म उनका क्षय नहीं होगा नित्य नित्य कर्म से पाप कर्म का क्षय वाले ही हो जाए पुण्य कर्म का क्षय नहीं हो सकता है ठीक है नथाविधान कर्म नाम नास्ती संभावना पूरा पिछले कहता ऐसे कर्म है ही संभव ही नहीं एक साथ सब कर्म फल देते हैं जन्म होता है क्या है वाक्य में

यहां पूर्व प्राता दुरीता अनाधफफलां संभवत पुण्या अनाधफ फला सवे पूर्व प्राप्त

ता ता ता पाप फलाना, अनुष्ठित दुरीत पापकर्म अला जिनका फल देना आरंभ नहीं हुआ भी ना, पाप है संभव है जिनकी निवृत्ति नित्यानिक से होती है इस अपने कहा जैसे पाप कर्म संभव है ऐसे पुण्या अनाध्य फलाना चाह संभव प्रारद से भिन्न पुण्यकर्म भी संभव पापकर्मी संभव है पुण्यकर्म भी संभव

कारण अना फल पुण्यकर्म भावे अनारध फल पुण्यकर्म भावे पुण्यकर्म सत्य थी प्रारध से अतिरिक्त कर्म रहने पर भी कथम मुख्यानुपति कैसे नहीं होगा इस तक तेहांतर मकृत क्षयानुपत्ति मुख्यानुपति ऐसे पुण्य कर्म यदि है देहांतर नहीं दे करके क्षय नहीं होगा क्षय नहीं होगा तो कर्म यदि है तो मुख्य नहीं हो सकता दे है

बलग मिले कि मोक्ष नहीं बक्षते तो। <coughs> इतस्त कर्म क्षापत्त कर्म तक कर्म कर्मन नहीं हुए तो भी नहीं बनेगा मोक्षा कर्माभाव कर्म भाव आस अना फल पुण्यकर्म भाव कथ मोक्षति तेजा तो कर्म क्षाव से मोक्षा नहीं गया

धर्म धर्माधर्म हेतु नाम राग देसमो। राग देसमो से राग देशमूहना अन्यत्र आत्मज्ञानापति धर्माधर्म उच्छेद अनुपति धर्म अधर्म के हेतु राग द्वेष मोह से धर्माधर्म होती है अन्यत्र आत्मज्ञानादुच्छेद अनुपतिर आत्मज्ञान से भिन्न किसी प्रकार राग देशमूह की निवृत्ति नहीं होगी तो धर्माधर्म समाप्त हो जाएगा उच्छेद हो जाएगा नहीं करेगा पुण्यपाप कर्म ये संभव नहीं

चे, कर्मा चे कर्म पितृलोक श्रुतिमासी कर्माक्ष हेत्तर कर्म क्षय कर्मण पितृलोक प्राप्ति होती कर्मण पुण्यलोकफलश्रुते नित्यकर्म का भी पुण्यलोकफल हे फल नहीं ये फल नहीं सूतने का वर्ण आश्रथ स्वर्मन निष्ठा इत्यादिशत वर्ण बाला आसमाल अपने कर्मन स्थरीके

आगे प्राप्त कर्म हैं ृतकर्म फल तथा विश्रजन्मा टीका स्मृति यथोकम समर्थय वर्ण वर्ण सक निष्ठा टीकाकर्म फलम तथा विशिष्ट जाती जन्म प्रतिप्य स्मृति

मरने के बाद कर्म फल अनु करके के फिर वाक्य शेष कर्म से विशिष्ट जाति आदि जाति आयुक्त आदि संपन्न होकर के भिन्न भिन्न जन्मों को प्राप्त करते हैं तो नित्य कर्म का फल है ये तो नित्यानुष्ठान आयात दुख भोगस्तु भोग तदिदान अनुबदी यु नित्यानुष्ठान आया दुख भोग ही

में फल का भोग है इसे पूर्व पक्ष ने कहा था अब इसका अनुवाद कर्ता सिद्धांति अन्वदति ये तो भाष्य नहीं ये तो नित्यानि आहुर नि कर्म नित्या कर्मा दुख रूपकृतकर्मा फल जो इस कहते नित्य कर्म दुख रूप है पूर्व क्या कर्म पापकर्म का फल ही नित्य निर्णय निष्ठियमान आयसपर्तानीति

सब नित्य कर्म करेंगे आया अंतरिम फल परिश्रम करना पड़ता है इस कर्म सब जितने हैं कर्म का फल है पाप का फल तथा नित्यानाम काम्यानाम एवं स्वरूपातिरिक्त फल आते सिंत कहते हैं जैसे काम्य कर्म का अपने कर्मानुष्ठान में आया से अतिरिक्त स्वर्ग आदि फल होते इसी प्रकार नित्य कर्म का फल स्वरूप से अतिरिक्त कोई होना चाहिए

ऐसा शंका करने पर पूर्व करता है विधि उद्देश्य तद असण विधि विधिवाक्य विधि वाक्य विधि विधि वाक्य में फल श्रवण है काम्य कर्मों का सब तो, है।, तो है कि नित्य नाक्य में कोई फल नहीं उनका फल नहीं पूर्वी करता है तो जो उसका अनुवाद सिद्धांत करता है न तो तेषा स्वरूप व्यक्ति अन्य तो फलम अस्सी का स्वरूप से अतिरिक्त अन्य फल है ही नहीं क्योंकि श्रुति वाक्य में

नहीं कहा गया है जीवनादि निमित्त से विधान याव जीवन अग्नोत्र जीवित है तो कर्म करे कोई फल के लिए नहीं कहा गया ऐसा ये तो इति इ ये तो आहु ये अनुवाद है जो कहते नहीं विधि <coughs> उद्देश्य फलाश्रुतु सत्मया निमित्त अभाव न निधेरन आशंका विधि वाक्य में यदि फल सवर्ण नहीं हुआ तो फलन ही तो फल कामना नहीं होगी

फलकामना तो अनुष्ठान का निमित्त है निमित्त से भावा, स्वभाव नित्य कर्म का अनुष्ठान का निमित्त नहीं रहा तो नित्यानि विधि नित्य का विधान नहीं होगा कौन करेगा इसे आशंका है जीवन आदि जीवन के लिए विधान क्या जब तो जीवित है तब तो तक तो कर्म करे नित्यान विधि असिधि नित्यों की विधि असिधि ऐसे नहीं पूर्व सिद्धा नित्यों का विधान हो सका ये अनुवाद हो गया अनुवाद हो गया अनुभाषितम द

भाजित <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>

अनुभाषित अनुभाषित अनुदितम जिसका अनुवाद किया गया पूर्व पक्षी के अभिप्राय का अनुवाद में किया, अभी दूसहित नाम फलदान संभवात दुख फल विशेष जो अप्रवृत्त कर्म है प्रार्ध भिन्न कर्म है उनका फलदान इस ध्यान में नहीं होता प्रार्भ कर्म का ही तो फलदान होता है

उससे भिन्न जो संचित कर्म है उनका फल ही नित्य कर्म करते समय उनका फल भोग होता है ये संभव नहीं इस जन्मे में संचित कर्म के फल भोग नहीं होते और संचित कर्म में दुख फल विशेष नित्य अनित्य करते समय जो दुख है वही उनका फल है और पत्थर ढोता है कोई परिश्रम करता है अन्य कुछ कष्ट होता है वो फल नहीं केवल तो नित्य कर्म करते समय फल विशेष है ये भी सिद्ध नहीं होगा

वन अन निषेधम अनुद्य नये जो सिद्धांत ने कहा न अप्रभुता इसका चाहिए उसका करते न कहकर निषेध किया पूरे पक्षी के अभिप्राय का तो निषेध का अनुवाद करके नये का कथन करते वास्तव में यदुक्तम पूर्वजन्म कृत दुरीता नाम कर्म नाम फलम निश्चय आया तो दुखम बुझे तद ताद। असत तो ठीक

जो आपने पूर्व पक्ष ने कहा पूर्वजन कृत पापों कर्म का फल नित्य कर्म अनुष्ठान आये तो दुख हे भोग होता है ये ठीक नहीं, नहीं। अप्रवृत्ता न इत्यादि हेतु प्रपंच सिद्धांत ने कहा था अभी अभी अप्रवृत्ता नाम फलदान संवाद इस हेतु का अभी अर्थ करते हेतु का विचार करते भाष्य में नहीं मरण काले फलदानकुरी भूत कर्मण फल

अन्य कर्म आरब्ध जन्मनी को उपभुज्य उपपत्ति इस जन्म में जो प्रारब्ध कर्म होता है कौन कर्म है पूर्व जन्म समाप्ति में जब मरण काल उपस्थित तो हो जाता है पूर्व पूर्वजन्म जब सबके पूर्व जन्म था मरण काल में जितने कर्म पहले के किए हुए संचित कर्म और पूर्व जन्म में किए गए कर्म सब कर्म को एक साथ मिला करके देखेगी जो जो कर्म भी फल देने के लिए तैयार होगी अंकुरित हो गया।

फल देने के लिए तैयार होगी उनको अलग से रखेंगे उन्हें फिर देखना पड़ेगा कुछ यदि विरुद्ध कर्म है कोई कर्म तो फल देने वाले मनुष्य जन्म कोई कर्म फल देने वाले पशु पक्षी बनेगा कोई कर्म नरक हो देने वाला जैसे तैयार हो जाते हैं उनमें से प्रबल कर्म को देखना पड़ेगा जो एक जन्म में भोग सकता है प्रबल कर्म को एक तरफ करेंगे और जो थोड़े से कम है उनको रख देंगे आगे भोग होगा अंकुरु होने पर भी तैयार हो गए फल देने के लिए

किंतु विरुद्ध जन्म तो एक साथ विरुद्ध कर्म फल एक में भोग नहीं होगा जिन कर्म का फल एक में भोग हो सकता है और प्रबल है उनको अलग करके वो तो नाम रखेंगे आगे जन्म बनेगा पूर्व जन्म के मरण के समय निश्चित तो हो गया इस जन्म का तो, तो है, कर्म जो अंकुरित होगी अंकुरित में भी जो प्रबल है जो दुर्बल उनको रख देंगे प्रबल हो गए फल देने की तैयारी होगी अन्य तो फल देने की तैयारी नहीं करेंगे थोड़ी दुर्बल होगी

उनको अभी अलग करके ये भी बना इस जन्म प्रारब्ध कर्म उसी कर्म से जन्म का आरंभ होगा जो कर्म पहले मरण काल में अंकुरित तो नहीं हुए संचित कर्म में उन कर्म का फल इस जन्म में होगा जो कि अंकुरित तो होने वाले प्रारब्ध कर्म से आरब्ध हुआ इस जन्म अन्य कर्म से आरब्ध हुए इस जन्म में पूर्वजन्म मरण काले जो अंकुरित न हुए फलदाने के लिए तैयार नहीं हुए उन कर्म का फल यहाँ भोग हो रहा है

ये ठीक नहीं सिद्धांत कहता है मरण काले फलदान या अनंकुरभत थे कर्म पूर्व जन्म के मरण काल में फलदान के लिए जो अंकुरभूत नहीं हुए प्रार्भ नहीं हुए थे कर्म उन कर्म का फल इसी जन्म में अन्य कर्म आरब्ध जन्म नहीं जो की प्रार्भ कर अन्य कर्म से जन्म अन्य कौन से जो अंकुरभूत होंकुरभत कर्म का फल अंकुरभत कर्म से आरब्ध जन्म में भोग होता है ये अनुभव होते हुए

टीका में कर्मांतर आरभ भी देहे दूरित फलम नित्यानुष्ठान आय से दुखमता पूर्व शंका करता है कर्मांतर आरब्धे ये जन्म आरंभ हुआ प्रार्थ सम्मे जो संचित कर्म से भिन्न इसलिए कर्मांतर से आरब्धे देहे इसी शब्द में जो पूर्व दूरित तो है जो मरण काली में तो नहीं हुए थे संचित कर्म है ऐसे पाप कर्म का फल यहाँ भोग हो जाएगा नित्य अनुष्ठान आय से

नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय आया करना पड़ता है वो दुख ही पूर्व पाप फल हो जाए संचित कर्म का फलभोग हो जाए ऐसे में क्या अनुपति अप्रमाणिक तो क्यों के भाष्य में कहते अन्यथा स्वर्ग फल उपभोग आए अग्निहोत्र कर्म आरब्ध जन्म नरक कर्म फल उपभोग अनुपति यदि अन्य कर्म से आरब्ध जन्म में अन्य कर्म का फलभोग हो जाए ये कर्म ये जन्म सबका आरम्भ हुआ है प्रारब्ध कर्म जो प्रारब्ध कर्म

पूर्व जन्म मरण काल में निश्चित हो गया उसी कर्म का फल इस जन्म में भोगना पड़ेगा का? कर्म नहीं ज्यादा नहीं जिस प्रारब्ध कर्म से सर्ग होना उसे भिन्न है संचित कर्म संचित कर्म का फल अन्य कर्म आरब्ध जन्म में यदि भोग हो जाए किसी अन्य कर्म से जन्म उसे भिन्न कर्म का फल यदि भोग हो जाए तो स्वर्गफल के लिए <coughs> स्वर्ग फल भोगने के लिए अग्नोत्तराधिक कर्म से आरम्भ हुआ जन्म

स्वर्ग में उसमें पाप कर्म का फल भी भोग हो जाए नरक आदि स्वर्ग प्राप्ति के लिए नित्य कर्म आदि का फल आरंभ हुआ अग्नोदि कर्म का फल आरम्भ हुआ स्वर्ग किसको प्राप्त हुआ उसमें अन्य कोई का भी पाप कर्म क्या था नरक प्राप्ति फल नरक प्राप्ति का जो कर्म को तो फल भी स्वर्ग सर्ग में भोग हो जाए नरक कर्म फल भोग अनुपति न से अधता है

स्वर्ग प्राप्ति के लिए गया वहां केवल पुण्य भोग गया वहां जब फिर नरक फल का कर्म फल भोग हो जाए नरक प्राप्ति तो फिर क्या स्वर्ग रहा स्वर्ग जाएगा वहाँ भी नरक दुख हो गया ऐसा नहीं होता ऐसे यदि अन्य कर्म आरब्ध स्वर्ग में अन्य कर्म फल का भोग हो जाए तो स्वर्ग प्राप्ति जनक कर्म से स्वर्ग इस स्वर्ग में

अन्य कर्म पाप कर्म का फल नरकादी भोग जो हो जाए नत्यास अनुपति न सी दिखाता यदुपम दुख फल विशेषानुपति से सियादी तद उपादी सिद्धांति ने दो हेतु दिया था एक कहा था अप्रभुता नाम फलदाना संभवात और दुख फल विशेषानुपति से सियाद जितने संचित कर्म उनका फल दुख फल विशेष ये जो ये ठीक नहीं उसका स्पष्टीकरण

तस्य दुरितस्य फल विशेष कर्म फलपति संचिता दुरी दुख विशेष फल तो निति कर्तव्य दुख विशेष होता है ये नहीं, हो है। नहीं हो ही फलाशा अनेकेशु संभव भिन्न दुख साधन फलेश् निच्यकर्मा अन आय तो दुखमात्र फलेशनसु

अनेक दूरी है पाप असंभव भिन्न दुख साधन फले से भिन्न भिन्न दुखों के साधन भिन्न भिन्न दुखों के फल वाले कर्म है दुख भिन्न भिन्न दुखों के साधन प्राप्त करने वाले दुख फल प्राप्त करने वाले विभिन्न कर्म है नित्य कर्म अनुष्ठान आयस से दुख मात्र फल उनका कल्पना करेंगे कल्पना करेंगे संचित कर्म का फल नित्य नैमित्य कर्म करते समय जो अनुष्ठान करते समय आया होता है वही दुख ही उनका फल ऐसा यदि कल्पना करेंगे वो ठीक नहीं है

संभावितानि संचितानि दुरीता है संचित दुरीत पापकर्म बहुत ही अनादिकार ना दुख नाना दुख फलो यदि का आया दुखम नित्यकर्म अनुष्ठान कल आया दुख है तले में तमाम इतनी फलिक कल्पना करेंगे कलपेर तथा ते सब कल्पे मन से सच कल्पना करें पर

नित्यस्य अनुष्ठितस्य अनुष्ठ से आयासम आसादय तो नित्यकर्म जो क्या है आयास को प्रत्येक ये दूरित दुख विशेष जो पाप के कारण दुख विशेष वहा फलम दूरित फलानंद दुखान बहुत यही उसका फल है पहले क्या हुआ पाप कर्म का फल दुख विशेष है नित्य कर्म करते समय जो दुख हुआ इतने उनका फल है ये ठीक नहीं दूरी तलानंद दुखान बहुत दूरी तल वाले दूरित पाप का फल दुख बहुत ही

नित्य कर्म जैसे करते समय जो फल हुआ यही पाप का फल इतने ही ऐसा नहीं अतः नित्यम कर्म यथा विशेषितम्यम कर्म यथा विशेषितमित फलकम इतम जैसे कहा नित्य कर्म दूरीचकृत दुख विशेष दूरीचकृत पाप के कारण दुख विशेष फलकम य जैसे विधान किया गया कोई करेगा उसका फल क्या हुआ

पाप के कारण दुख विशेष निच्या तो कर्म करते समय दुख है यही दुख ही पूर्व पाप का फल इसके लिए कहते में द्वंद्व रोगादि बाधा निमित्त नहीं शक्य थे कल्प युत द्वंद रोगादि बाधा निमित्त यह

कर्म फल नित्य नमित कर्म करते समय जो दुख होता है यही केवल फल है पूर्व किए गए संचित अनंत संचित कर्म का है यह ठीक नहीं विभिन्न प्रकार कर्म है बहुत दुख फलक के है केवल नित्यनमित कर्म करते समय जो दुख है यही दुख है संचित कर्म का फल ऐसा निश्चय नहीं होगी है ओ, ओ मित्र

सं वरुण सन्नों भगत सर इंद्रो बृहस्पति सन्नों विष्णु नमो नम श्री वायु